सोमवार 12 अगस्त 1918। मैं शोक हरण की बड़ी इच्छा है कि कुछ खाना बनाकर आपको खिलाया जाए सो मैं यदि पकाकर लाऊं तो क्या आप खाएंगी मां क्यों नहीं खाऊंगी बेटी तुम मेरी बिटिया जो हो परंतु ज्यादा मत करना बस थोड़ा बहुत करने से ही हो जाएगा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना और इस रास्ते लाना होगा मैं अच्छा ऐसा ही करूंगी इतना कहकर ही मैंने उस दिन विदा ली अगले दिन कुछ खाना बनाकर ले जाते ही मां ने कहा यह देखो जी कितना कष्ट करके यह सब ले आई हो नलिनी दीदी ने कहा तुम मांगती हो तभी तो ले आती है बोली इससे नहीं मांगूंगी मेरी बेटी है और यह क्या कम सौभाग्य की बात है क्या कहती हो बेटी मैं ठीक ही तो है मां जो कृपा करके लाने को कहती हैं उसी से हम लोग धन्य हो जाती हैं आज काफी रात हो जाने के बाद ही गई थी भोग के बाद प्रसाद लेकर घर लौटते समय मैंने कहा कल शायद आना नहीं हो सकेगा मां एक घर में विवाह का निमंत्रण है मां अच्छा तो कल न आने से समझूंगी कि विवाह में गई हो उस दिन का घी ठीक नहीं था तली हुई चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई उस दिन मां के ऐसा कहने के कारण एक दिन मैं अच्छे घी से कई तरह की चीजें पीठा दाल सब्जी आदि बनाकर ले गई थी खाकर मां ने बड़ा आनंद व्यक्त किया मां की भतीजी नलिनी दीदी मैं थोड़े छूत का भाव था उन्होंने भी उस दिन वह सब खाकर कहा था मुझे तो किसी का पकाया अच्छा नहीं लगता परंतु इसके हाथ का खाने में तो घृणा नहीं होती मां ने कहा क्यों होगी यह मेरी बेटी जो है बाद में उन्होंने मुझसे कहा देख तुम उस दिन जो अरबी के पत्ते की चटनी लाई थी वह इन लोगों ने मुझे नहीं दी बुधवार 14 अगस्त 1918। आज जाकर देखा कि मां दुर्गापत बाबू की बहन के साथ बातें कर रही हैं बोर्डिंग की दो महिलाएं तथा ढाका से एक बहु भी आई है सभी मां को घेरकर बैठी हुई हैं प्रणाम करके मैं बैठ गई डॉक्टर बाबू की बहन कम आयु में ही विधवा हुई है उनके पति की संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है भांजे अड़ंगा लगा रहे हैं इसीलिए वसीयत नामे की स्वीकृति में देरी हो रही है काफी देर तक ये ही सब बातें चली अंत में मां कहा जब तुम्हें दान या विक्रय का अधिकार नहीं है तो किसी अच्छे आदमी के हाथ में उसके बंदोबस्त का भार देना संसारी विषयी लोगों का क्या विश्वास किया जा सकता है सच्चे साधु सन्यासी ही रुपए पैसों का लाभ छोड़कर कार्य कर सकते हैं सो बेटी तुम इतनी चिंता मत करो जो करना है हरी करेंगे तुम सन्मार्ग पर हो ठाकुर क्या तुम्हें कष्ट में डालेंगे गाड़ी आकर खड़ी थी बाहर से बुलावा आ रहा था तो अब चलो पत्र आदि देती रहना फिर आना उनके विदा लेने के बाद ही श्रीयुत श्यामलाल दास वैद्य गोलाब मां को देखने आए कहीं वे मिलने न आ जाएं यही सोचकर मां ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की बाद में उनके चले जाने की बात सुनकर वे लेट गईं और मेरी ओर देखकर बोली अब तुम अपना कार्य करो मैं तेल लेकर मालिश करने बैठी मां ने कहा अहा गिरीश घोष की बहन मुझे बड़ा मानती थी घर में जो खाना आदि बनता मेरे लिए पहले से ही निकाल कर ले आती कितने ही प्रकार की चीजें बनवाकर ब्राह्मण के हाथ से ले आती और बैठे बैठे मुझे खिलाती उसके प्रेम में दिखावा ना था बड़े घर की बहू थी रुपए पैसे बहुत थे परंतु उसके संबंधियों ने सब लेकर बर्बाद कर डाला अतुल ने पांच हजार रुपए लेकर व्यवसाय खोल लिया इसके अतिरिक्त एक वर्ष तक अपने पति की चिकित्सा में भी उसने बहुत रुपए खर्च किए थे अंत में मृत्यु के पूर्व वह मेरे लिए एक सौ रुपए लिख गई थी जीवित रहते हाथ में देने में उसे लज्जा आ रही थी कि कैसे केवल एक सौ रुपए दू देहांत के बाद उसका भाई आकर मुझे सौ रुपए दे गया आहा दुर्गा पूजा के बोधन वाले दिन दोपहर में वह अंतिम बार मुझसे मिलकर गई जब तक यहां रही साथ साथ घूमती रही उस बार पूजा के बाद ही हमारे वाराणसी जाने की बात थी इसलिए उस दिन सामान आदि व्यवस्थित करने के लिए मैं इस कमरे से उस कमरे में जाती आती थोड़ी व्यस्त थी जाते समय उसने कहा तो फिर चलती हूं मां मैं अन्य मनस्क भाव से बोली ठीक है जाओ कहते ही वह जल्दी से सीढ़ियां उतर गई उसके जाते ही लगा यह मैंने क्या कह दिया जाओ ऐसा तो मैं किसी से नहीं कहती हां वह फिर नहीं आई ऐसी बात भला मेरे मुंह से क्यों निकली थोड़ी देर अन्य मनस्क भाव से चुप रहने के बाद वे मुझसे बोली कल आई नहीं बेटी शोक हरण ने कैसे लाल लाल कमल भेजे थे मैंने स्वयं ही उन फूलों से ठाकुर की पूजा की ठाकुर को कैसा सजाया था तुम आकर देखोगी यह सोचकर संध्या के बाद भी काफी देर तक उसे वैसे ही रखा था आज संध्या के बाद जाकर देखा कि मां लेटी हैं और राधु उनके पास ही एक अन्य चटाई पर लेटी उनसे कहानी सुनाने को हट कर रही है मुझे देखते ही मां ने कहा एक कहानी सुनाओ तो बेटी मैं बड़ी मुश्किल में पड़ी मां के सामने अब कौन सी कहानी सुनाऊं? उसी दिन मैंने मीरा बाई की कथा पढ़ी थी वही सुना दिया मीरा की बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, यह पंक्ति बताते ही मां ने कहा आहा अहा ठीक ही तो है प्रेम भक्ति के बिना नहीं होता परंतु राधु को यह कहानी अधिक पसंद नहीं आई बाद में सरला ने आकर दुयो रानी सुयो रानी की कहानी सुनाई तब वह प्रसन्न हुई सरला को मां बड़ा मानती हैं वे इस समय गोलाब मां की सेवा में लगी हैं इस कारण थोड़ी देर बाद ही वे चली गईं। राधु कहने लगी मेरे पाओं में जलन हो रही है इसीलिए मैं थोड़ा सा उसके पांव दबाने लगी परंतु राधु को मेरा पांव दबाना पसंद नहीं आया उसने कहा खूब जोर से दबाओ सुनकर मां बोली ठाकुर मेरा शरीर दबाकर दिखाते हुए कहते इस प्रकार दबाओ इसके बाद मां ने मुझसे कहा अपना हाथ दो तो बेटी मेरे हाथ बढ़ाते ही मां उसे दबाकर दिखाते हुए बोली उसे इस प्रकार दबाओ मेरे उसी प्रकार थोड़ी देर दबाने पर राधु सो गई मां ने कहा अब मेरे पांव पर जरा हाथ फेर दो मच्छर काट रहे हैं थोड़ा चुप रहकर मां फिर कहने लगी मटका इस वर्ष बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है मेरे बाबूराम, देवव्रत शचिन सब चले गए देवव्रत महाराज के देह त्याग के कुछ दिन पूर्व श्री महाराज ने उद्बोधन के मकान में भूत देखा था उसी विषय में पूछने पर मां ने कहा धीमे से वे लोग भय पाएंगी ठाकुर ने ऐसा कितना देखा था जी एक बार वे राखाल के साथ वेणीपाल के उद्यान में गए थे उद्यान में टहल रहे थे भूत ने आकर कहा तुम यहां क्यों आए हो हम लोग जल भुन रहे हैं तुम्हारी हवा हमें सहन नहीं होती चले जाओ चले जाओ उनकी पवित्र हवा उनका तेज भूतों को भला कैसे सहन होता मैं तो हंसते हुए चले आए बिना किसी को कुछ बताए खाना होने के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी बुला देने को कहा निश्चित हुआ था कि वे रात को वहीं ठहरेंगे उन लोगों ने कहा इतनी रात को गाड़ी कहां मिलेगी ठाकुर बोले मिलेगी जाओ ना वे लोग गाड़ी ले आए वे उसी रात गाड़ी में चले आए इतनी रात को फाटक पर गाड़ी की आवाज सुनकर मैंने कान लगाकर सुना ठाकुर राखाल के साथ बातें कर रहे थे सुनकर ही सोचा ओ मां यदि बिना खाए आए हैं तो क्या होगा इतनी रात गए उन्हें खाने को क्या दूंगी बाकी दिन तो सूजी आदि कुछ ना कुछ कमरे में रखती थी क्योंकि कुछ ठीक नहीं था कि कब वे खाने को मांग बैठेंगे परंतु उस दिन उनके लौटने की बात न जानने के कारण मैंने कुछ भी नहीं रखा था उस समय रात के एक बजे थे अतः मंदिर के सभी फाटक बंद हो चुके थे वे तालियां बजाकर देवी देवताओं के नाम लेने लगे और न जाने कैसे दरवाजे को खोल लिया मैं कहने लगी ओ यदु की मां अर्थात दासी अब क्या होगा वे सुनकर सब समझ गए और अपने कमरे से ही बोले तुम लोग चिंता मत करो जी हम खाकर आए हैं बाद में राखाल को उस भूत की बात कहने पर वह बोला ओ बाबा उसी समय न बताकर आपने अच्छा किया नहीं तो मेरे दांत लग जाते सुनकर अब भी मुझे भय लग रहा है इतना कहकर मां हंसने लगी मैं मां भूत तो सब बड़े ही बेवकूफ थे कहां तो ठाकुर से मुक्ति मांग लेते सो तो नहीं चले जाने को कहा ऐसा क्यों किया मां मां बोली उन लोगों ने जब ठाकुर का दर्शन कर लिया तो फिर उनकी मुक्ति भी क्या बाकी रही नरेन ने एक बार मद्रास में एक भूत को पिंड देकर उसे मुक्त कर दिया था मैंने मां को एक स्वप्न का वृत्तांत बताया मां एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि मैं अपने पति के साथ कहीं जा रही हूं जाते जाते रास्ते में मुझे एक ऐसी नदी मिली जिसका कहीं कूल किनारा दिखाई नहीं दे रहा था पेड़ के नीचे से होकर नदी के तट पर चलते समय सुनहरे रंग की एक लता मेरे हाथ में ऐसी उलझ गई कि मैं उसे छुड़ा नहीं पा रही थी उसे छुड़ाने का प्रयास करते करते नदी के पास जाकर मैंने देखा कि उस पार से एक काला सा लड़का एक नौका लेकर आया वह बोला हाथ की लता सब काट डालो तभी पार करूंगा मैंने उसको लगभग पूरा ही काट लिया था परंतु थोड़ी सी किसी भी तरह नहीं छुड़ा पा रही थी इसी बीच मेरे पति भी न जाने कहां चले गए उन्हें देख नहीं सकी अंत में मैंने कहा थोड़ी सी नहीं काट पा रही हूं लेकिन मुझे पार करना ही होगा इतना कहकर मैं नाव में चढ़ गई चढ़ते ही नौका चल दी और इसके साथ ही मेरा सपना भी टूट गया मां यह जो तुमने देखा यह उनका रूप धरकर महामाया ने ही पार कर दिया पति कहो पुत्र कहो देह कहो सब माया है माया के ये बंधन न काट पाने पर पार नहीं हुआ जा सकता देह में माया है देहात्म बुद्धि अंत में इसे भी काटना होगा किसका देह बेटी डेढ़ से राख ही तो है फिर उसका गर्व कैसा चाहे जितना भी बड़ा शरीर हो जलने पर बस वही डेढ़ सेर राख उससे भी प्रेम हरी बोल हरी बोल जय मां जगदंबा गोविंद गोविंद राधेश्याम गुरुदेव गंगा गंगा ब्रह्मवारी जलवायु अच्छी होने के कारण दो महीने मैं आरा जिले के कैलवार नामक एक स्थान पर थी साथ में गोला बाबूराम की मां बलराम की पत्नी आदि सब थीं। वो संचल में इतने हिरण थे बेटी सब दल बांधकर त्रिभुज आकार बनाकर चलते थे देखते ही देखते ऐसे दौड़ गए कि क्या कहूं मानो पंख फैलाकर उड़ रहे हो ऐसी दौड़ मैंने देखी नहीं थी आहा ठाकुर कहते थे हिरण की नाभी में कस्तूरी होती है उसकी सुगंधी पाकर हिरण चारों दिशाओं में दौड़ते रहते हैं जानते नहीं कि यह सुगंधी कहां से आ रही है उसी प्रकार भगवान मनुष्य के इस देह में ही विराजमान है मनुष्य उन्हें न जान पाकर भटकते हुए परेशान हो रहा है भगवान ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है क्या कहती हो बेटी मां के शरीर पर बड़ी खुजली तथा घमौरियां हुई हैं मां कह रही हैं तीन साल हुए बेटी ये जो घमौरियां हुई हैं इसकी जलन से मैं बड़ा कष्ट पा रही हूं नहीं जानती बेटी किसके पाप ने आश्रय लिया है नहीं तो क्या इन सब देहों में भी रोग होता है एक दिन संध्या के बाद गई थी देखा कि निवेदिता स्कूल की कई बालिकाएं आई हुई हैं वहां जो दो दक्षिण भारतीय बालिकाएं हैं वे भी आई हैं और मां उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछ रही हैं वे अंग्रेजी जानती है यह सुनकर मां ने उनसे पूछा अच्छा हम लोग अब घर जाएंगे इसका अंग्रेजी करो तो उनमें से एक ने दूसरी से कहा तुम करो इसके बाद में उनमें से जो बड़ी थी उसी ने किया मां ने फिर पूछा घर जाकर मैं क्या खाऊंगी इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे उत्तर सुनकर मां को बड़ा आनंद हुआ और वे हंसने लगी अंत में उन्होंने पूछा तुम लोग गाना जानती हो उनके जानती हूं कहने पर मां ने उन्हें दक्षिण भारतीय गीत सुनाने का आदेश दिया दोनों बालिकाएं गाने लगीं। मां भी सुनते सुनते खूब आनंद व्यक्त करने लगी कुछ दिनों बाद फिर मां का दर्शन करने आई थी थोड़ी देर बाद दुर्गा दीदी अपने आश्रम की दो बालिकाओं को लिए मां के पास आईं। उनके प्रणाम करते ही मां ने आशीर्वाद देते हुए छोटी बालिका जो कि आठ वर्ष की रही होगी से पूछा तुम गाना जानती हो उसने कहा जानती हूं मां गाओ तो जरा सुनो बालिका ने एक भजन गाया जिसकी दो एक पंक्तियां याद आ रही हैं जय शारदा बल्लभ देही पद पल्लव दीन जने किंकरी गौरी तनया तव निज स्मरण रहे बालिका गौरी मां द्वारा शिक्षता थी उसने अविकल गौरी मां के ही स्वर में गाया मां विस्मित होकर बोली अरे यह तो ठीक मानो गौरदासी ही है वह अभी जीवित है नहीं तो सोचती कि उसी की प्रेतात्मा का आवेश हुआ है उस बालिका को उन्होंने स्नेहपूर्वक चूमा और पुनः एक बार आकर गीत सुनाने को कहा 22 अगस्त 1918। आज संध्या के बाद गई थी मां अपने तख्त के पास फर्श पर एक चटाई पर लेटी हुई थी प्रणाम करने के बाद बातचीत के दौरान मैंने पूछा मां यहां आए हुए बहुत दिन हो गए अब क्या मेरा कालीघाट वाले मकान में चले जाना उचित होगा मां कुछ दिन और यहीं रहो ना वहां जाने से फिर यहां तो इस प्रकार नहीं आ सकोगी तुम्हारे एक दिन न आने पर सोचती हूं कि आई क्यों नहीं कल तुम नहीं आई सोचा कि कहीं तुम्हारी तबियत तो खराब नहीं हो गई आज भी यदि नहीं आती तो मैं रसोइए को भेजकर पता लगाती परंतु यदि तुम्हारे पति को कोई अस्वस्थता आदि हो और लगे कि वे चाहते हैं कि तुम भी अभी चली जाओ तब तो अवश्य जाना होगा मैं मां वे संतुष्ट रहे तो भी लोग कहेंगे कि अपना घर संसार छोड़कर इतने दिनों से बहन के घर में है पति की सेवा गृहस्थी आदि भी तो कर्तव्य है मां बहुत दिनों तक तो गृहस्थी हुई लोगों की बात छोड़ दो वे लोग ऐसा ही कहा करते हैं मैं गृहस्थी के लिए कभी खूब चिंता हुई हो ऐसा तो स्मरण नहीं आता मां आपके पास इस प्रकार नहीं आ सकूंगी यही चिंता हमेशा बनी रहती है मां तो फिर क्या है इस महीने रह जाओ एक ब्रह्मचारी आकर सूचना दे गए कि एक महिला मां से मिलने आई है अत्यंत थक जाने के कारण ही मां लेटी हुई थी यह समाचार पाने के बाद फिर एक को ला रहा है आह मैं तो मर गई कहकर वे नाराजगी व्यक्त करती हुई उठ बैठी थोड़ी देर बाद सुंदर वस्त्राभूषण पहने एक महिला आकर मां की शैया के पास बैठी और उनके श्री चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया इस पर मां ने कहा वहीं से करो ना बेटी पांव में क्यों इसके बाद उन्होंने कुशल मंगल पूछा वे बोली आप तो जानती ही हैं मां वे बीमार हैं मां हां सुना है अब कैसे हैं क्या बीमारी है कौन देख रहे हैं वे मधुमेह है डॉक्टर देख रहे हैं पेट में पानी हो गया है पांव फूल गए हैं डॉक्टर कहते हैं कि बड़ी खराब बीमारी है परंतु डॉक्टरों की बात मैं नहीं मानती मां आपको इसका उपाय करना ही होगा आप कहिए कि वे ठीक हो जाएंगे मां मैं क्या जानू बेटी ठाकुर ही सब है ठाकुर यदि ठीक करें तभी होगा वे इसी से हो जाएगा आपकी बात क्या ठाकुर टाल सकते हैं यह कह कहकर वे पुनः श्री चरणों में सिर रखकर रोने लगी मां ने उन्हें अभय देते हुए कहा ठाकुर से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे पति की जीवन रक्षा करें इस समय वे क्या खाते पीते हैं वे पूरियां आदि खाते हैं इसी तरह की दो चार बातों के बाद उन्होंने मां के चरणों में प्रणाम करने के बाद विदा ली और नीचे शरत महाराज से मिलने चली गई सब लोगों के दुख कष्टों से मेरा शरीर जल गया बेटी इतना कहकर मां फिर लेट गई मैं तेल मालिश करने की तैयारी कर रही थी तभी उन महिला के साथ आई हुई उनकी कोई सगी भी मां को प्रणाम करने आई मां को पुनः उठना पड़ा उनके जाने के बाद मां फिर लेट कर बोली अब चाहे जो भी आ जाए मैं उठने वाली नहीं हूं देखती हो ना बेटी पांव के दर्द से बारंबार उठने में कष्ट होता है फिर घमौरी के कारण पूरी पीठ में जलन हो रही है तेल को अच्छी तरह घिस घिस कर लगाओ तो तेल मालिश करते समय उन्हीं महिला का प्रसंग उठने पर मां ने कहा इतना बड़ा संकट है ठाकुर के पास आई है कहां तो वह सिर टेककर मनाती मांगेगी सो तो नहीं देखा ना कैसे सब सुगंध आदि लगाकर आई है क्या कहीं इस प्रकार ठाकुर देवता के स्थान में जाना चाहिए आजकल का सब इसी प्रकार का है थोड़ी देर बाद बहू ने आकर मुझसे कहा लक्ष्मण अर्थात नौकर आकर तुम्हें लिवा जाने के लिए बैठा हुआ है मां ने आहट पाकर बहु को प्रसाद देने के लिए कहा और मुझसे बोली मैंने सिर उठा रखा है प्रणाम कर लो मैंने प्रणाम करके प्रस्थान किया